अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के नौ मंत्र तक का विचार हम लोग कर चुके हैं उपक्रम में इस उपनिषद के दो प्रकार की विद्याएं अंगिराजी ने बताई थी पराविद्या अपराविद्या अपराविद्या के विषय का प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में विस्तार से वर्णन हुआ द्वितीय मुंडक का प्रारंभ हुआ पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में पराविद्या का विषय जो अक्षर तत्व हैं उसके निर्विशेष स्वरूप को संक्षेप से बताया गया तृतीय मंत्र से लेकर के नव मंत्र तक उसी दिव्य पुरुष का सोपाधिक स्वरूप बताया गया कार्य कारणात्मक यह संसार आचार्य अंगिराजी अंगीराज, के पास जिज्ञासु सौनक जी आए हैं एक ज्ञान से सर्वज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है उसे जानने के लिए अंगिराजी ने दिव्य पुरुष को सर्व सर्वशब्दित कार्य कारणात्मक जो संसार हैं उसके विवर्त उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत किया इस खंड के तृतीय मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक ये बताया गया कि विवर्त उपादान कारण आकाशादि जगत का यह पराविद्या का विषयभूत दिव्य पुरुष है परिणामी उपादान कारण कार्य की अपेक्षा पर अक्षर शब्दित माया है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है परिणामी उपादान कारण जो उपाधि है हैं विवर्त उपादान कारण को ही अधिष्ठान भी कहा जाता है वो अधिष्ठान है ब्रह्मा और कार्य तथा कारणात्मक सर्व शब्दित पूरा प्रपंच अध्यस्त है इस विवर्त उपादान कारण रूप अधिष्ठान में अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं हुआ करती अध्यस्त की रज्जु में अध्यस्त सर्पादि की उनके अधिष्ठानभूत रज्जु की सत्ता से अलग सत्ता नहीं होती है रज्जु की सत्ता से ही सत्तावान से होते हैं ऐसे ये जो पराविद्या का विषयभूत दिव्य पुरुष है उसी की सत्ता से सर्व सर्वशब्दित तो कार्यकारणात्मक संसार सत्तावांसा प्रतीत होता है उस पुरुष के बिना कार्यकारणात्मक उपाधि की कोई भी सत्ता नहीं है वे जैसे रज्जु के बिना सर्प असत है ऐसे ये पुरुष के बिना कारण उपाधि तथा कार्य उपाधि असत है आध्रित है वाचारम्भ है ये एक प्रकार से बता दिया गया पुरुष का और संसार का विवर्त उपादान तथा विवर्त कार्यात्मक कार्य कारण भाव होने से ये स्पष्ट हुआ विवर्त उपादान कारण से अलग विवर्त कार्य ही नहीं वह पुरुष रूप ही है यही और उस पुरुष को जगत के विवर्त उपादान कारण को कोई जानता है आत्मरूप से तो उसे पुरुष के विवर्त कार्य रूप सर्वशब्दित प्रपंच का ज्ञान हो ही जाता है उससे अभिन्नतया यह उपसंहार में इस खंड के अंतिम मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है तो अंतिम मंत्र का अवतरण भाष्य जो है इसे देखिए एवं पुरुषात्व संप्रसूत एवं यानी उक्तेन प्रकार जो इस खंड के तृतीय मंत्र से नवम मंत्र तक बताया गया प्रकार है ये पुरुष तथा संसार के कार्य कारण भाव को बताया गया है इन मंत्रों में तो इन सात मंत्रों के द्वारा उक्त प्रकार से ये निकला कि ईदम सर्वमें आकाश आदि समस्त कार्य पुरुषात तो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि से बताया गया जो पुरुष है ब्रह्म पूर्ण उसी से उत्पन्न है संप्रसूत का अर्थ है समुसूत कहो या समुत्पन्न कहो अतो वाचारंभम विकारो पुरुष अनृत सत्यम तो उपनिषद का अध्याय झांदोज्य उपनिषत् छट्वाध्याय खल्विद ब्रह्म तज्जलावाक्य बताता है कि इदम सर्व शबित पूरा संसार ब्रह्मी है खलु खद ब्रह्म क्यों ब्रह्मी है तो कहा इसलिए कि तज्जला तज्जला का अर्थ है तज तदन और तल्ल तज का अर्थ है तस्माज जायते तस्माजातेति तज ब्रह्मणा तो ब्रह्म से ही ये सब उत्पन्न होता है तस् ब्रह्मण सर्वं जायते और तदन का तेन अनि तदन तो ब्रह्मणा अनिति तेना ब्रह्मण अनि काेष्टा कर्ता मतलब ब्रह्म से ही स्थित है और तस्में लिए तेती तल लम तो ब्रह्म में ही लीन होता है लय काल में तो जिस कारण से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म में स्थित है ब्रह्म में लीन होता है यानी ब्रह्म ही सर्वम इदम शब्दित संसार का विवर्त उपादान कारण है जिस कारण से उस कारण से कार्य अपने कारणभूत ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म रूप ही है सर्वम खलविदम ब्रह्म ये छांदोग्य उपनिषद का सूत्र वाक्य है और इसका व्याख्यान है अध्याय। व्याख्यान के लिए फिर दृष्टान्तादि की जरूरत होती है ये दिखाने के लिए कि कार्य अपने कारण से अनन्य होता है और कार्य कारण से अतिरिक्त जो कार्यात्मना वाचारंभन यानि मिथ्या है और कारण ही सत्य है इसे समझाने के लिए दृष्टांत तो बताए हैं वहाँ पर मृदादिक वाचारंभन विकारों नामधेय मृति का इतव सत्यम इत्यादि तो मृति का यानि कारण और वाचारंभनम विकारो नामध्येयम इसमें विकार शब्द से लेना है ये जो मिट्टी के कार्य घटादि पिंड ये सब के सब वाचारंभन है यानी मिथ्या है और का यानी कारण सत्य है कार्य वाचारंभन है और कारण सत्य है इन दृष्टांतों से दारिष्टान्त समझाना है कि दारिष्टान्त में कार्य है संसार घटादि स्थानीय दृष्टांतगत और मृतिका स्थानीय है ब्रह्म तो जैसे घटादि मृतिका के कार्य को श्रुति ने वाचारम्भ का कार्य तो उसमें होने से मिथ्या है और मृत्यु का कारण होने से सत्य है ऐसे ही यह संसार सर्वम इदम शब्दित विकार रूप है कार्य है इसलिए वाचारम्भ है और इस संसार रूप विकार का कारण है ब्रह्म छांदों की उपनिषद में उसे ब्रह्म कहा सत कहा, यहाँ पर अक्षर पुरुष कहा जा रहा है दिव्य पुरुष कहा जा रहा है कि इस दिव्य पुरुष से ही आकाश आदि जगत की उत्पत्ति हुई यही तो तीसरे मंत्र से लेकर के नौ मंत्र तक बताया गया है कि आकाश आदि ये सब का सब उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से पुरुष से तो इसलिए आकाशादी हुआ विकार और पुरुष शब्द से कहा गया ब्रह्म हुआ कारण वो हो जाएगा सत्य और पुरुष हो जाएगा पुरुषी ब्रह्म है वो सत्य है और संसार है कार्य वह मिथ्या है वाचा है उसे यहाँ पर कहते हैं अतो अतः यानी ये जो कार्य कारण भाव पूर्व वाक्य के, के द्वारा बताया गया उसको बंद करने के लिए कह सकते पीछे वाले कोई ना कोई ये रोज का रोज कहना पड़ता है पाठ में भी तो पुरुष कारण होने से और इदम सर्वम शब्दित तो आकाशादी संसार कार्य होने से वाचारंभ है कार्य संसार इसे आगे कह रहे कि अतो वाचारम वाचारंभण विकारो नामधेयम अंद्रितम अदृतम पुरुष सत्यम तो अतो वाचारम भनम विकार जो भी विकार है वह वाचारंभण है वाचारंभन शब्द का अर्थ है आंध्रित है मिथ्या है नामधेयम, अने नाम मात्र है और वाच वाचारंभनम का ही पर्यायवाचक शब्द बताया आंद्रित नाम मात्र हैं आंद्रित है <coughs> जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प नाम मात्र है उसका सर्प ये नाम मात्र ही है उसका अर्थ नहीं है कोई तो पुरुष इतव सत्यम तो यदि ये सारा आकाशादि विकार नाम मात्र है तो सत्य क्या है फिर ये संसार तो इदम सर्वम शब्दित आंध्रित हो गया तो सत्य क्या है तो इसका कारण जो है यहाँ जिसे पुरुष शब्द से कहा गया है वह सत्य है जैसे मृत्यु का कारण होने से सत्य है घट आदि विकार होने से अंध्रित है ऐसे ये विकार ये सारा संसार आध्रित हैं और इस अंधित संसार का कारण जो पुरुष है वह सत्य है उसे कहते हैं कि पुरुष इतव सत्यम पुरुष ही सत्य है छांदों की उपनिषद का ब्रह्म यहाँ का पुरुष शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है अतः पुरुष एवं विश्व सर्व इत्यादि बताया जा रहा है मूल मंत्र के द्वारा यानी पुरुष तथा इदम सर्वं शब्दित संसार का कार्य कारण भाव होने से कार्य अपने कारण से अतिरिक्त न होने के कारण पुरुषात्मक ही ये सारा का सारा प्रपंच है जैसे पूरा प्रपंच ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म है ऐसा छादोग्य श्रुति करती है सर्वं खलु इधम ब्रह्म ऐसे मुंडक श्रुति कहेगी कि पुरुष का ही सारा प्रपंच कार्य होने से ये सारा प्रपंच पुरुष ही हैं ये कहा जाएगा तो दशम मंत्र का उच्चारण कर लें पुरुष ए वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म ब्रह्मपराम वेद निहत गुहा सौ विद्याग्रंथि वि कितीह सोम्योहे तो सोम्य ऐसा अंगिराजी संबोधन कर रहे हैं सौनक जी का सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय दर्शन। तो प्रियदर्शन प्रियदर्शन सौनक इदम विश्व पुरुष एवं तो विश्व विश्वम इदम् इसमें विश्व ये सर्वनाम है सर्व शब्द का पर्याय तो सर्व यानी ये संपूर्ण जगत विश्व है क्या नाम ओ विश्वकारर्थ हुआ सर्व इदम का अर्थ हुआ जगत प्रत्यक्षादि प्रमाण से ग्राह्य आकाशादि तो विश्वम इदम इधम सर्वम इदम ये कार्य संसार हुआ पुरुष एव पुरुष है कारण कार्य घटादि मृतिका ही है कुंडलादि सोना ही है वस्त्रादि तंतु ही है ऐसे ये कहा जा रहा है कि यह सारा संसार पुरुष ही है क्योंकि सारा संसार है घटादि स्थानीय यानि कार्य और पुरुष है कारण तो कार्य कारणात्मक ही है तो इदम विश्वम शब्द से कार्य मात्र को लिया गया और वह पुरुष एवं यानी कारणात्मकम एवं ये सारा संसार पुरुष ही है एवकार का व्यावर्त्य है कि पुरुष से अलग थोड़ा भी उसका अस्तित्व तो नहीं है ये बताने वाला पुरुषात् अन्यत किंचित नास्ति ये एवकार बताएगा पुरुष से यानि कारण से अलग स्वतंत्र कोई कार्य है ही नहीं कारण रूप ही है ईदम विश्वम शब्द तो ये पूरा का पूरा संसार है कार्य और पुरुष कारण है इसलिए पुरुष से अलग है ही नहीं पुरुष ही है <coughs> कहा इदम विश्वम शब्द से ग्राह्य प्रपंच क्या है इदम सर्व पदार्थ तो ईदम विश्वम इस पदार्थ को बताने के लिए ये दो पद हैं कर्म तपो तो कर्म यानी अग्निहोत्रादि कर्म और तप शब्द से लेना है ये जो ज्ञान और ज्ञान यानी उपासना अपरा विद्या अपराविद्या है ऋग्वेदादि अरुण ऋग्वेदादि का साधनत्वेन रूपेन तथा साध्यत्वेन रूपेन प्रतिपाद्यमान जो संसार वो है यहाँ पर कर्म तथा तप शब्द से ग्राह्य जिसे प्रथम मुंडक के द्वितीय मंत्र के द्वारा द्वितीय खंड के द्वारा विस्तार से बताया गया अपरा विद्या के विषय को वो है कर्म उपासना तथा उनका फल कर्म उपासना का फल और वो कर्म उपासना दो प्रकार की उपासना ने चिंतन शास्त्र विहित कर्म और तप शब्दित चिंतन और शास्त्र निषिध कर्म तथा तो चिंतन शास्त्र विहित तो कर्म और चिंतन का फल स्वर्ग आदि अभ्युदय और शास्त्र निषि कर्म तथा तो चिंतन का फल मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट योनि की प्राप्ति अध पतन ये सब विस्तार से पहले प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में बताया गया उसी को यहाँ पर कर्म तप शब्द से लेना है अपरा विद्या का साध्य साधनात्मक विषय ये कर्म तथा तप ये साधन के परामर्शक है और उपलक्षण है फल का भी कर्म उपासना रूप साधन तथा उनका फल ये उपलक्षण विद्या लेना कर्म तप शब्द से ही ये हैं इदम विश्वम शब्द इन दो सर्वनामों से ग्राह्य पदार्थ कर्मचितन रूप साधन तथा उनका साध्य संसार यही इदम विश्वम है ये सारा प्रपंच है वो कार्यकुटी में आया और यह विकार है कार्य है किसका तो पुरुष का ये अभी इस खंड के तृतीय मंत्र से लेकर के नौ मंत्र तक विस्तार से बताया है सात मंत्रों ने कर्म चिंतन तथा उसका फल ये आ, वो है पुरुष का कार्य है पुरुष इस कर्म और तप शब्दित चिंतन तथा उसके फल का कारण है यही तो बात विस्तार से बताई गई है इसलिए ईदम ईश्वम इन दो सरोनामों का क्या अर्थ होगा ये दो सरोनाम किसके परामर्शक होंगे इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस मंत्र में कर्म तप ये दो पद हैं संसार को बताने के लिए और ये सब का सब पुरुष का कार्य होने से पुरुष एव ऐसा लगाना कर्म तप जो इदम विश्वम पदार्थ है वह पुरुष एव हाँ? हाँ तब से ज्ञान और ज्ञान शब्द उपासना के लिए भी आता चिंतन के लिए तो जिस कारण से पुरुष तथा यह साध्य साधनात्मक संसार का कार्य कारण भाव है इसलिए साध्य साधनात्मक संसार अपने कारण पुरुषात्मक ही है जिस कारण से उस कारण से आगे कहते हैं कि ईदम विश्वम परामृतम ब्रह्म ए या तो ईदम सर्वों को पूर्व के साथ ही रहने दीजिए तो इति यो परामृत ऐसा ऐसान्वय करिए तत्व वाक्य के तरह महावाक्य महावाक्यगा तो परामृत ब्रह्म यो निेद सो so, इह अविद्याग्रंथिवीक ऐसा एक अन्व है तो ये बताया जा रहा है कि परामृत ब्रह्म है शोधित तत्पदार्थ तत्वसी वाक्यागत शोधित तत्पदार्थ दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि द्वितीय मंत्र से कहा गया जो निर्विशेष ब्रह्म उसे यहां पर पराममृतम ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा परम अमृत एने परम अविनाशी अने नि निरिशय जो ब्रह्म है अतिशय का अर्थ विशेष निरतिशय से अर्थ निर्विशेष ब्रह्म वह परम अमृत है हिरण्य गर्भ को भी अमृत कहा जाता है विराट को भी अमृत कहा जाता है प्रकृति को भी अमृत कहा जाता है लेकिन वो सापेक्ष अमृत है अपर अमृत है और परम अमृत है निरुपाधिक ब्रह्मा वो है शोधित तत्पदार्थ तत्वमसी वाक्य अंतर्गत यहाँ का दिव्य पुरुष वो है परामृत ब्रह्म और वह गुहायाम निहितम एतत हाँ गुहायाम है अनुस्वार छूट गया होगा अनुस्वार होना चाहिए तो गुहायाम निहितम एतत यो वेदा तो जो परामृत ब्रह्म है वही हमारी प्रत्येक आत्मा के रूप में पंच कोश गुहा शब्दित है गुहा शब्द से लीजिए पांचों कोशों को तैत्रिय उपनिषद में जो ये कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम और वो गुहा पदार्थ वहाँ पर बताए अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश ये पाँच गुहाएँ हैं पंचकोश और इनके अंदर निहित है आनंदमय कोष के भी अभ्यंतर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के रूप में जो ब्रह्म निहितम यानी स्थितम विद्यमान तो गुहा से हृदय को लीजिए और इस हृदय के अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में चाहे उसे पांचों कोषों के आभ्यंतर को या हृदय गुहा के आभ्यंतर कहो हाँ हरदाकश तो ये जो हृदय रूपी गुहा है उसमें निहितम एने स्थित वो है अहम अर्थ वाक्यांतरगत वाक्यार्गत तमर्थ ओ शोधित तमर्थ तो है वाच्यार्थ तो है पूरा पाँचों कोषों से विशिष्ट चैतन्य त्रय से विशिष्ट चैतन्य जो पंचाग्नि क्रम से उत्पन्न होने वाली प्रजा बताई आप पुरुष वच सोती ये इस, इसमें आया था ना पांचवें मंत्र से लेकर के वेष्टि कार्य की उत्पत्ति भी मूल पुरुष से ही बताते समय वे प्रजा तो तत्वमसी वाक्यांतर्गत तव पद का वाच्यार्थ है और लक्षार्थ है गुहायाम निहितम एक शब्द से ग्राह्य और एक शब्द आता है अपरोक्ष के लिए ये जो अहम अर्थ है गुहा में निहित अहम अर्थ को जानने के लिए किसी भी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है सारे प्रमाणों को अपने अपने प्रमेयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है यही अहम अर्थ वह अहम अर्थ है प्रत्यगात्मा गुहा में निहित उसे एक तत्त शब्द बता रहा है कि वह साक्षात अपरोक्ष है <coughs> वह स्वयं प्रकाश है ये तथा है आत्मा है शोधित शोधितमर्थ ये गुहायाम निहितम शब्द से ग्राह्य है शोधित तमर्थ और यहाँ पर परामृत ब्रह्म और गुहायाम निहितम ये ये पाँचों पद एक विभक्त्यंत है पाँचों पदों में एक विभक्ति होने से माना जाता है एक वाक्य में एक विभक्त्यंत जितने पद हैं उनको कहा जाता है एक दूसरे का समानाधिकरण तो यहाँ पर ब्रह्म परामृतम और ये तत्त निहितम गुहायाम में ये चार पद गुहायाम निहितम में ये तो एक हुआ निहितम एक एक पद है और ये भी एक पद है ये द्वितीया है और परामृतम ब्रह्म भी द्वितीया है वेद इस क्रिया पद का कर्म है और करता है यह तो ये समानाधिकरण ने बता रहा है। जैसे तत्व में समानाधिकरण है मुख्य अभेदार्थ में एकत्वर्थ में ऐसे यहाँ पर भी समानाधिकरण प्रयोग है ये तद निहित और परामृतम ब्रह्म इन पदों में शोधित तमर्थ तथा शोधित तदर्थ के मुख्य एकत्व में ये समानाधिकरण प्रयोग है समानाधिकरण समा, का अर्थ निकलेगा दोनों का अभेद तो ये पराममृत ब्रह्म गुहायां निहित शब्द से ग्राह्य शोधितमर्थ यानी अहमअर्थ उपदेश वाक्य में तोमर्थ और अनुभव वाक्य में अहम ब्रह्मास्मि में अहमअर्थ वो अहम अर्थ ही है परामृत ब्रह्म मैं ही हूँ गुहायाम निहितम एक शब्द का अर्थ निकलेगा अहम अर्थ यानी मैं ये जो परामृत ब्रह्म है दिव्य हमूर्त पुरुष इत्यादि से बताया गया वो कोई मेरे से अलग सातवें आसमान में विद्यमान नहीं है अपितु मैं ही हूं ये परामृत ब्रह्म मैं हूं इति यो वेद इति ने इस प्रकार जो जानता है इति पद का अध्ययन करना ऐसा जो जानता है इस जानने का और जानना है अनुभव करना हाथ में रखे हुए आवले के तरह यह संशय विपर्य रहित ज्ञान होना चाहिए अंवले के ज्ञान के तरह न तो इस विषय में कोई संशय हो कि मैं वो परामृत ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ ऐसा न तो मैं परामृत ब्रह्म हो नहीं सकता ऐसा भी विपर्य ही हो ये संशय और विपर्यय से रहित तो दृढ़ निश्चय अनुभव जैसा मैं मनुष्य हूँ ये अनुभव है इससे भी और अधिक दृढ़ अनुभव ये हो कि वह परामृत ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा यो वेद यानी ऐसा अनुभव जो करता है ये अनुभव जिसको हो रहा है वेद का अर्थ है जानाती यानी अनुभवती इस अनुभव का फल क्या होगा तो अनुभव का फल बताया जा रहा है स स यानी वो अनुभवीता जिसको ये अनुभव हो रहा है वह सशब्द का अर्थ है वह विद्वान इन जीवन एव जिस समय यह अनुभव होता है उसी समय यह शब्द का अर्थ निकलेगा अनुभव समकाल में ही अविद्याग्रंथि विकरति का अर्थ है नाशयति नासैतिक है समाप्त करता है नष्ट कर देता है अनुभवीता को यानी परामृत ब्रह्म यानी इस समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म समस्त जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूँ परामृत ब्रह्म है जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म और वो मैं हूँ ऐसा अनुभव जिसको हो रहा है वह इस अनुभव से अविद्याग्रंथी शब्दित जो अध्यास है उस अध्यास को अहम अध्यास मम अध्यास को विकरति समूल नष्ट कर देता है यानी आत्यंतिक उच्छेद उसके अध्यास का हो जाता है अध्यास है अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान और शरीरादि के संबंधियों में ममाभिमान और इन दोनों का कारण है मूल अविद्या अपने ब्रह्म रूपता का अज्ञान इस अज्ञान रूपी मूल अविद्या के साथ इस अहम अध्यास मम अध्यास का उच्छेद हो जाता है ये है यह यानि जीवन एव जीते जी ही जिस समय अनुभव हुआ उसी समय अविद्या अविद्याग्रंथिम विकरती यानि उसके अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है ये इस अनुभव का फल है और अविद्याग्रंथी निवृत्त हो गई तो जब अविद्या है अध्यास है तभी तक हो जाता है रस्सी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है सर्पादि की भ्रांति जब तक है तभी तक सर्पादि का जो वास्तविक स्वरूप है वह अज्ञात रहता है और सर्पादी रस्सी से अलग सर्पादी रूप से ही सत्य प्रतीत होते हैं जब तक सर्पादी का भ्रम है और जिस क्षण सर्पादी का भ्रम समाप्त होता है वो कब होगा रस्सी के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान होते ही सर्पादी का भ्रम समाप्त हुआ तो सर्पादी फिर सर्पादी भ्रम काल में भी रस्सी रूप ही थे जिस रूप में थे उसी रूप में उभते है। रस्सी को जान लिया तो सर्प भूरेखा दंड आदि जितने भी रस्सी के विवर्त थे वे सब के सब रस्सी रूप से ही जाने जाते हैं रस्सी से अलग नहीं रहते ऐसे जब तक रस्सी का अज्ञान है और अज्ञान का कार्य सर्प आदि की भ्रांति है तभी तक सर्पादि का अस्तित्व है ऐसे जब तक अपनी ब्रह्मरूपता का अज्ञान तथा तन्निमित्तक कर्तृत्वादि की भ्रांति है तभी तक यह ईदम विश्वम शब्दित संसार सत्य प्रतीत होता है से सर्पादी की भ्रांति जब तक है तभी तक सर्पादी सत्य प्रतीत होता है जब तक स्वप्न देखते हैं तभी तक स्वप्न सत्य दिखता है जगते ही उबादित हो जाता है ऐसे ही अधिष्ठान जो परामृत ब्रह्म है उसका मैं के रूप से ज्ञान होना है जगना और फिर ये सारा जागृत हम जिसको कहते हैं यह स्वप्न के तरह भासता, बाधित हो जाता है ज्ञान से निवृत्ति हैं बाध सकारण बाध होता है इस प्रपंच का तो एक तो वेद सो गुहायाँ सोअविद्या्रंथि वि की सौम्य भाष्य हैं भाष्य को देखिए अतः अतः यानी पुरुष कारण होने से और ये सारा प्रपंच कार्य होने से कार्य अपने कारण से अनन्या है इस नियम से पुरुष का कार्य जो ये सारा संसार है वह पुरुष ही है इसे पुरुष एवं इदम विश्वम इस प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया उसका अर्थ करते भाष्कर भगवान कि अत यानि पुरुष तथा विश्व में कार्य कारण भाव होने से पुरुष एवं विश्व विश्वम, विश्वम का अर्थ कर दिया सर्वम एवकार का व्यावर्ति बताते हैं कि न विश्व नाम पुरुषात अन्यत किंचित अस्ति अपने कारणभूत पुरुष से अलग विश्वश्द प्रपंच कुछ हई नही अत यद विज्ञाते भवति इति इसका ऐसा करिए कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते भवति इति यद तद एत अभिहितम तो आचार्य सौनक जी ने अंगिराजी के पास विधिवत आकर के जो प्रश्न किया आचार्य अंगिराजी से कि हे भगवान किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है आचार्य अंगिराजी ने ये तद अभिहितम इस प्रश्न का सौनक जी के उत्तर दिया कि पुरुष को जानने से ये सब कुछ जाना जाएगा पुरुष का कार्य होने से कारण को जानने से कार्य जाना जाता है और पुरुष ही सब का कारण है इसलिए पुरुष को जान लिया तो पुरुष से अभिन्न कारण होने के कारण पुरुष से अभिन्न ही जो पुरुष का कार्य है सारा प्रपंच वो जाना जाएगा ये बात बता दी गई ये तद अभिता आगे कहते हैं कि एकस्म ही परस् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवं विश्व नान्यत अस्ति इति भवति इति तो ये जो परमात्मा है कारण, उसे दिव्य पुरुष कहा गया है उसे कोई जानता है आत्मरूप से तो फिर इदम विश्वम पुरुष एव नान्यद अस्थि इस रूप से सारा प्रपंच जाना जाता है कुछ भी अलग विज्ञय रहता ही नहीं तो पुरुषे व इदम विश्व ये जो प्रथम अवान्तर वाक्य हैं इसकी व्याख्या हो गई अब कर्म तपो इसकी व्याख्या के लिए अवतरण लिखते हैं एक प्रश्न के रूप में भाष्कर भगवान कि किम पुनः इदम विश्वम ये प्रश्न हुआ कि इदम विश्व पुरुषेवईद विश्व इस वाक्यस्थ इदम विश्व इन दो नामों से ग्राह्य वस्तु कौन है ये प्रश्न हुआ इति तो इति का अर्थ है इस प्रकार का प्रश्न होने पर उच्यते यानी अस्मा भी उत्तरम उच्यते इसका प्रतिवचन दिया जाता है उत्तर बताया जाता है उत्तर बताया जा रहा है कर्म तपह दो शब्दों से कर्म का अर्थ करते अग्निहोत्रादि लक्षण इदम विश्वम शब्द से ग्राह्य है अग्निहोत्रादि रूप कर्म और तपह यानी तपो ज्ञानम ज्ञान यानी उपासना चिंतन और ये कर्म तथा तप को उपलक्षण समझना उनके फल का भी इसलिए आगे लिखते भस्कर भगवान की तत्कृतम फलम अन्य तो तत्कृतम फलम तत्कृतम में तत्शब्द से लेना कर्म और तप को और कृतम यानि कार्यम तो कर्म और उपासना का जो कार्य है उनका फल है वो कौन है ये संसार कर्म उपासना का ही फल है तो अन्यत एतावद ही इदम सर्वम तो ये कर्म उपासना तथा उनका फल यानी साध्य साधनात्मक संसार यही पुरुष एवं सर्व विश्व इस वाक्यस्थ दम सर्वम पदार्थः हैं कर्म और तप शब्दित साध्य साधनात्मक संसार ही इदम विश्वम है और वो सारा का सारा ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ही है पुरुषी है ये बताया गया आगे कहते हैं तच्चेत इदम सर्वे इदम विश्व में साध्य साधना संसार एतावत्त पुरुषात्मक ही है इससे अलग नहीं है अपने कारणात्मक ही है तच्च्रह्मण कार्य तस्मा ब्रह्म परमृत तो ये सब का सब ब्रह्म का कार्य होने से ये परामृत स्वरूप ही है दिव्य पुरुषात्मक ही हैं और वो जो परामृत ब्रह्म है वह परामृत ब्रह्म कैसा है तो कहते परामृत का अर्थ कर दिया परम अमृतम ब्रह्म अहम एव मैं ही हूँ अहम एव का अर्थ हैं अहम एव यो वेद ऐसा जो जानता है एक कर दिया अहमे यो वेद निहित गुहायाम तो गुहा का अर्थ करते हैं हृदि सर्व प्राणिना प्राणिमात्र के हृदय रूपी गुहा में निहित प्रत्यगात्मा के रूप में जो परामृत ब्रह्म है वह मही हूँ ऐसा जो जानता है तो इस अनुभव का फल जानना है अनुभव करना और इस अनुभव का फल बताया जा रहा है स्व अविद्याग्रंथिम विकिरती इह इसमें स पदार्थ बताते हैं कि स यानी एवं विज्ञानत स यानी विद्वान एवं विज्ञानत यानी वह संपूर्ण संसार का अधिष्ठानभूत तो पराममृत ब्रह्म मय हूँ इत्याक अनुभव एवं विज्ञात निकलेगा इस प्रकार के विज्ञान से क्या होता है कि अविद्याग्रंथि यानी ग्रंथिम इव दृढ़ीभूता अविद्यावासना अविद्यावासना को विरती विक्षिपति नास का अर्थ कर दिया विक्षिपति विक्षिपति का भी अर्थ कर दिया नाशयति नष्ट करता मूल मंत्रस्थ विकिरती शब्द नाशयति अर्थ में इस प्रकार के अनुभव से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है यानी बाध होता है नाश है वहाँ बाद ज्ञान से जब नाश कहा जाता है तो बाद बाद है मिथ्यात्व बुद्धि अभी तक ये मैं मनुष्य हूँ कर्ता भोक्ता हूँ इत्यादि अध्यास प्रमारूप प्रतीत होता था अब वो भ्रांति प्रतीत होगा तो ये कब होता है ऐसा तो जैसे कर्म उपासना का फल कब मिलता है शरीर छूटने के बाद ऐसे इस अनुभव का फल भी मृत्यु के पश्चात मिलेगा ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए लिखा यह यानि अनुभव समकाल में ही इस दृष्टि से लिखते हैं कि जीवन एव जीते जी ही जीते जी भी ये नहीं कि आज अनुभव हुआ और 10 साल बाद ये अध्यास होगा एक महीना नौकरी कर ली एक महीना होने के बाद फिर वेतन पा लिया ऐसा नहीं है जिस समय अनुभव उसी समय अविद्याग्रंथी का उच्छेद ये आ, साधन समकाल में ही फल हैं दृष्ट फल वाला जैसे भोजन के पूर्ण होते होते क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है भोजन पूरा हुआ तो दो चार घंटे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती क्षुधा की निवृत्ति के लिए पूरा होते ही क्षुधा समाप्त ऐसे अनुभव होते ही अध्यास समाप्त हो जाता है। ये तो कहा कि नास यानी जीवन एवं न मृत सन यानी दृष्ट फल है ज्ञान का हे सौम्य प्रिय प्रियदर्शन हे प्रिय दर्शन सौनक जी जिस समय पुरुष का आत्मरूप से अनुभव होता है उसी समय समूल अध्यास बाधित होता है थोड़ी टीका है इसको देखिए यत्पृठ कस्मु भगवो विज्ञाते सर्वद भवति इति तन्निूपित जो आचार्य अंगिराजी के पास आकर के सोनक जी ने पूछा कि किसको हे भगवान किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है तो कहते हैं तन्नरूपित उसका निरूपण आचार्य अंगिराजी ने कर दिया सर्व परमात्मनो जायते अतः तावन मात्रम सर्वम तस्वीर विज्ञाते विज्ञात इदम सर्व शब्दित साध्य साधनात्मक जो संसार हैं ये सब का सब परमात्मा से उत्पन्न होता है इसीलिए तावन मात्रम ये सब का सब परमात्म ही हैं विज्ञाते यानी परमात्मा को जानने पर विज्ञातम भवति वह जान लिया जाता है इति ये इस प्रकार ये इति तन के साथ अन्वय करिए इस प्रकार से अंगिराजी ने वो सौनक जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया तन निरूपितम का अर्थ है यद्यपि मुख है कहीं ऐसा नहीं कहा कि पुरुष को जानने से सब कुछ जाना जाता है ऐसा यहाँ पर नहीं आया है दशम मंत्र में भी कहीं ऐसे शब्द नहीं आए न कि पुरुष ज्ञानात सर्वम इदम विज्ञातम भवति ऐसा नहीं आया इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार एक प्रश्न करते हैं कि ननु न एतत कंठरवेन उक्तम रव शब्द का अर्थ होता शब्द कंठरव रव का अर्थ है कंठ से यानी मुख से निकले हुए शब्द से यानि वाणी से सीधे सीधे अंगिराजी ने ये नहीं कहा कि पुरुष को जानने से सब कुछ जाना जाता है ये नहीं कहा है तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है अविद्या क्षय टीका में कि अविद्या क्षय फलाभिधान न उपसृतम ये जो अविद्या का क्षय यानी निवृत्ति तो अविद्या का नाश पुरुष ज्ञान से होता है ये बताया है न्यामुक से सो अविद्या अविद्यांथिम विकिरती यह वाक्य अनुभव का फल अविद्या की निवृत्ति बता रहा है और अविद्या की निवृत्ति ही पुरुष ज्ञान से सर्व ज्ञान की बाधि का है अविद्या ही और वह प्रतिबंधक निवृत्त हो गया तो फिर पुरुष के ज्ञान से सबका ज्ञान अपने आप ही होगा यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए दो नंबर टिप्पणी में आगे लिखते हैं कि अविद्या ही सर्व विज्ञाने प्रतिबंधि का स पुरुष ज्ञान से सर्व ज्ञान में प्रतिबंधक कौन है अज्ञान जब तक अज्ञान रस्सी का अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक सर्पभ्रांति बनी रहेगी तो रस्सी के ज्ञान से सर्पादि ज्ञात नहीं हो पाएंगे इसके लिए फिर रस्सी का ज्ञान जरूरी है तो रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी का अज्ञान चला जाएगा तो उसका कार्य सर्पादी की भ्रांति भी चली जाएगी तो रस्सी ज्ञान से सर्पादी रस्सी रूप ही है इस रूप में जाने जाएंगे ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं अविद्या ही सर्व विज्ञाने प्रतिबंधि और तन्न निवृत्ति पुरुष विज्ञान उक्ता पुरुष के ज्ञान से पुरुष के अनुभव से तन्निवृत्ति यानी अविद्या की निवृत्ति यहाँ पर सो स्व अविद्याग्रंथिम विखिरती इन शब्दों से बताई गई ततस्य आत्मज्ञान सर्वज्ञानम उक्तम भवति और अविद्या निवृत्त हो गई तो उसी अविद्या के कारण ही तो आत्मज्ञान से सर्वज्ञान नहीं हो रहा था एक आत्मा से अलग अनात्म पदार्थ सत्य भाषित हो रहा था वह अनात्म पदार्थों को सत्सा दिखाने वाली जो अविद्या है वही आत्म विज्ञान से निवृत्त हो गई तो फिर एक सदैव सौम्य इधम के अनुसार जो वास्तविक परमार्थ सत्य वस्तु हैं वही वही रहेगी और उसके अज्ञान से प्रतिमान वस्तु अलग से विज्ञतया शेष रहेगी नहीं इस प्रकार ये जो प्रथम मुंडक द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड है ये पूरा हो जाता है इति द्वितीय मुंडके प्रथम खंड इति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष से द्वितीय मुंडके प्रथम खंड इति मुंडकनिषद भाष्यटीका द्वितीय मुंडक प्रथम खंड